ण्यक उपनिषद की 18वीं कक्षा ब्रेतरण उपनिषद के द्वितीय अध्याय का पांचवां ब्राह्मण चल रहा है और इसकी पीछे 15 कंडिकाएं हमने देखी थी प्रसंग याज्वल के और मैत्री संवाद का है याज्वल के अपनी पत्नी मैत्री को मैत्री की इच्छा होने पर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 तो लिखा है इदम वही तत्मधु तन मधु, ये वही मधु है ये जो भी पीछे बताया पिछली पंद्रह में वो जो मधु विद्या थी जो मधु था प्रेम था था हित की भावना थी ये वही मधु है वही मधु विद्या है इधम वही तन मधु दध्यंग आथर्वण अश्विभ्याम उच दध्यंग आथर्वण ने यह नाम है व्यक्ति का दध्यंग और आथर्वण अथर्वा से संबंधित पौत्र पुत्र वगैरह तो उसने अश्विभ्याम उवाचन अश्विनी कुमारों के लिए कहा अश्विनी कुमार भी देवता माने जाते हैं देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं देवभिषक और हमेशा जोड़े में ही आते हैं ये यानी अश्विन द्विवचन में ही प्रयोग होता है इनका जोड़ा ही है हमेशा दो ही माने जाते हैं तो इसको कई लोग प्राण अपान के रूप में भी लेते हैं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 एक सूक्त सो का 12वां मंत्र है उसका उल्लेख ये जो चर्चा है वाली वो इस मंत्र के अंदर संकेत के रूप में आई है तर सनय दंस उग्रम आविष्कृणोमी तुर्ना वृष्टि तो उसको इस अथर विद्या को इस मधु विद्या को तुम दोनों के लिए मनुष्यों के लिए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 तथवा ना सनयन धन के लिए ऐश्वर्य के लिए बढ़ाने के लिए दसर कर्मों को दसर उग्रम में उसके लिए उग्र कर्म को मैं में आविष्कृत करता हूं एक उग्र कर्म बताया गया तन्यतुर् नृष्टि और वो तन्यतु बादल वो हमारे लिए वृष्टि को फैलाए वृष्टि को दे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 और अश्व शब्द से तीव्र गति का भी अर्थ लिया जाता है कि बहुत तीव्र गति अश्विनी कुमार इसमें भी वहां पर व्याप्ति और अशुंग व्याप्त आदि अर्थ लेते हुए करते हैं अश्व का सिर्थ जैसे वो गतिशील हैं ऐसे गतिशील होते हुए उनको उपदेश दिया गया आगे देखिए सप्तवी कंडिका इसकी प्रथम पंक्ति फिर वैसी की वैसी है जैसी सोलह में थी इदंबई तन मधु तथ्यंग आथर अश्विभ्याम उवाच। यह वो मधु विद्या है जो आथर्वण ने अश्विनी कुमारों को दी तद यता ऋषि पश्चिम उवाचा जिसको देखते हुए ऋषि ने फिर कहा एक और वचन मिलता है यह भी ऋग्वेद का है ऋग्वेद प्रथम मंडल के एक सौ सत्रहवें सूक्त का 22वां मंत्र आथर्वणाय अश्विना अश्विनऊ मतलब धीचे अश्वम प्रति प्रतिरयतम अब यहां पर अश्विनों अश्विनी कुमारों ने आथर्वणाय दधिचे आथर्वण जो दधिची था दध्यंग था दधीची था उसके लिए अश्वम शि अश्व के सिर को प्रति ऐरयतम उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया उसको अश्व सिर हो जाए ऐसा उसको प्रेरित किया अब उसको एक तरह से है कि उसको उसका सिर लगाया इस रूप में भी अर्थ लेते हैं और उनके उसको अश्व के उसके सिर की उसको प्रार्थना की उत्सुक किया जैसे कि कोई शिष्य अध्यापक को प्रेरित कर देता है जिस जैसा व्यक्त करता है जानने की इच्छा करता है मैं ये पढ़ने आया हूं मैं ये जानना चाहता हूँ तो उसको उत्सुक कर देता है अध्यापक को बताने के लिए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 लिए इस विद्या को कहा कैसे रिताय रितायन रितायन यानी सत्य का पालन करते हुए मर्यादा का पालन करते हुए यानी त्वष्टा से संबंधित ब्रह्म त्वष्टा ब्रह्म को भी कहा जाता है ब्रह्म से संबंधित नियम का पालन करते हुए उससे संबंधित तुम्हारे को कहा कक्षम वाम इति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 यानी ये ब्रह्म के लिए कहेंगे परमात्मा के लिए कहेंगे लक्षण इस तरह है के हैं इसलिए तो स व अयम पुरुष है वह यह पुरुष ब्रह्म सर्वासु सर्वासुपुरुष सभी नगरियों में पुरी इन पुरियों में शयन करता है रहता है नई निनक अनावृतम कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे ढका हुआ नहीं हो वो इनमें प्रविष्ट भी है प्रवेश किया हुआ है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे ढका हुआ ना हो अर्थात वो सबके चारों ओर व्याप्त है अंदर तो है ही वो आगे भी बताएंगे वो सबके चारों और व्याप्त ईश्वर की सर्वव्यापकता को बता रहे नई नई न किंचना अनावृतम नई नए न किंचना असंवृतम वो किसी के अंदर नहीं है ऐसा भी नहीं अंदर से अंदर गया हुआ है और बाहर से बाहर है और उसी ने इन सब प्राणियों के शरीरों की रचना की है दोपायों की और चौपायों की उस परमात्मा के लिए कहा जाए अब इसका मधु विद्या से कैसे संबंध जोड़ेंगे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 दुख में भी जन्मोत्पत्ति ये जन्म मिलाए तो दुख है ये संयोग है तो दुख है ये जो सब हम इधर उधर अन्य शास्त्रों में पढ़ते ही हैं वो अपनी जगह होते हुए भी हमारी दृष्टि कई बार ऐसी बन जाती है सोचते सोचते कि दुख रूप है तो त्याच्य है हाँ इसमें दुख है इसमें कोई दो राय नहीं है वो एक विवेकी की दृष्टि से है इसमें दुख मिश्रित है लेकिन ये दुख के लिए नहीं है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 प्रथम पंक्ति बिल्कुल वैसी ही है इदम वही तन मधु दंग आथर्वण अश्विभ्याम उच दध्यंगण ने अश्विन को ये कहावाच ऋषि ने उसको देख करके कहा अब ये रूपम रूपम प्रतिरूपो से लेके आगे हर यता ये ऋग्वेद का मंत्र है छठे मंडल के सैतालीसवें सूक्त का अठारहवा मंत्र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 1000 तक जाके टिक जाएगी इसके बाद में सौ के बाद में हजार आता है और वो बहुत सारे हों तो सैकड़ों ज्यादा होते होते हजार तक आ जाएंगे ये तो एक तरफ से दो तरह से इसकी व्याख्या की जाती है आत्मा परक करते हुए कि ये दश शतः दस मतलब दस इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को लेते हुए दस इंद्रिया हैं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 अब इसकी थोड़ी व्याख्या करते हुए ये कह रहे हैं अयम वई हर ओ अय वही दश सहस्राणी बहुनी च तो ये हरि कौन है हर ये घोड़े कौन है बोले अयम वही हर यही तो हरि तो है कौन है अयम अयम फिर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है लेकिन जो प्रसंग में चल रहा है ये परमात्मा ही तो हरी है परमात्मा को हरि नाम से भी कहा जाता है हरिओम परमात्मा को हरि नाम से कहा जाता है हरि हरि बोल इत्यादि तो परमात्मा के लिए हरि शब्द का प्रयोग है हरया यह हरया कौन है घोड़े कौन है हरि घोड़े के लिए भी कहा जाता है तीव्र गतिशील है शक्तिशाली है तो अयम वही हराया ये परमात्मा ही यह घोड़े हैं अयम वही दस सहस्राणी यही ही दस सहस्र हैं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 यूँ अद्वैत के अंदर उस तरह की व्याख्याएं की जाती हैं लोग मानते हैं कि ब्रह्म ही परिवर्तित हो करके कार्य जगत में आ गया वो अद्वैत में केवल ब्रह्म को ही मानते हैं ब्रह्म ही परिवर्तित हो करके जीव बन गया उसका अंश है और ये सारा कार्य जगत जड़ जगत भी उसी से बना है सब कुछ ब्रह्म ही ब्रम है इस तरह की जो व्याख्या की जाती है न इनके वचन एकदम स्पष्ट है ना का इसका कोई कार्य नहीं होता इससे कोई चीज बनती नहीं है परमात्मा से परमात्मा बनाने वाला है उसमें कोई दो नहीं या तो कहा गया है कि सारे पुरों को बनाने वाला दो पैर वालों को चार पैर वालों को और सबको बनाने वाला वो है उसका तो स्पष्ट उल्लेख आ ही रहा है और कोई दो नहीं है उसमें लेकिन परमात्मा उपादान कारण नहीं हो सकता ये शंकराचार्य जी भी स्वीकार कर रहे ऐसी इनकी हिंदी में भी जो इन्होंने व्याख्या की है जिन लोगों ने उन्होंने बिलकुल वैसा का वैसा ही अर्थ किया है मूल का भी अर्थ किया है भाष्य का भी जो अर्थ किया है इसी रूप में है कि परमात्मा का ना तो कोई कारण है और ना ही परमात्मा का कार्य है और यह बात अन्यत्र भी हमारे को मिलती है शीताश्योत्तर उपनिषद के अंदर छह आठवें छठे अध्याय के आठवें उसके अंदर उन्होंने प्रकृति को जीव को और ब्रह्म को तीनों को अलग अलग ढंग से ही एकदम स्पष्ट वर्णन किया है तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उससे पीछे इन्होंने कहा था तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवताम परमम च दैवतम पतिम पति नाम परम परस्ताद तद्विदाम देव देवम भुवनेशम ईडियम स्तुति की योग्य पूजा के योग्य जो है पृष्ठ संख्या 1030 के ऊपर है तो उसमें नीचे जो श्लोक है आठवां कहा न तस् कार्यम कारम च उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं है और कोई कारण भी नहीं है ये बिल्कुल वही बात है जो यहां पर ने उपनिषद में कही गई है अपूर्वम और अनपरम से और बाकी तो सब स्वीकार होता ही है न तत् समस्या प्रतिकश दृश्य उससे कम उसके समान या उससे अधिक भी कोई नहीं है कम तो छोड़ कम तो हैं उससे कम तो बहुत हैं लेकिन उसके समान और उससे बढ के कोई नहीं है जैसा कि योगदर्शन व्यासभाष्य में भी आया था उसके तुल्य कोई नहीं है जहां काष्ठा प्राप्ति है अंतिम है सबसे बड़ा सबसे अधिक वो ही वो है पर शक्ति विविध ही व श्रूयत उसकी शक्तियां विविध प्रकार से सुनी जाती हैं अनंत रूप में अलग अलग तरह से सुनी जाती है स्वाभाविक ही ज्ञान बलक क्रिया उसके ज्ञान बल सारे स्वाभाविक हैं, अन्य किसी से नहीं होते तो वही बात यहाँ कही तदे ब्रह्म ये ब्रह्म कैसा है अपूर्वम अपूर्व है तो याचिबल के मैत्री को बता रहे हैं अंतिम उपदेश अंतिम वचन चल रहा है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 परमात्मा हमारे अंदर है उसमें हेतु है सूक्ष्म होने से और हम परमात्मा के अंदर हैं, इस कथन में हम परमात्मा से सूक्ष्म है ये नहीं तात्पर्य है हम एक देशी है इसलिए परमात्मा के अंदर हैं तो उसी तरह जैसे पानी के अंदर कोई रूई का गोला हो कोई कागज पड़ा हुआ हो तो कागज में पानी है कारण पानी उससे सूक्ष्म है अंदर चला जाता है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 उस नियम का पालन करते तो हुए मैत्री भी करेगी हो सकता है बंटवारा कि किया हो सकता है वो भी छोड़ के चली गई हो कुछ समय बाद में छोड़ करके चली गई हो कत्ताइनी को देके चली गई हो और किसी को दे दिया हो तो ये दूसरे इस भ्राह्मण में जो हमने देखा ये जो दो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 इस छठे ब्राह्मण में तो इन्होंने नाम दिया हैं, दिए हैं और इस पूरी परंपरा को इन्होंने अंत में ब्रह्मा के साथ में जाके जोड़ा है और ब्रह्मा और उसके पीछे ब्रह्म परमात्मा तो परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया उस परंपरा को इन्होंने यहां पर बताया है तो इसमें तो नाम दिए हुए हैं और कुछ नहीं इसके अंतिम वाले में देखिए जैसे इन्होंने प्रारंभ में कहा अथ वंश पौतिश्याम तो अब पौतिमाश्य अतः अतः वंश ये वंश परंपरा को बताया ये शिष्य परंपरा और संतान की दृष्टि से भी हो सकता है पौतिमाश्य अब तीसरे के अंत में देखिए तो ये जो कहां कहां से है परमेषिना है परमेष्टि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्मणे नम स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार है स्वयंभू मतलब स्वयं अपने आप में विद्यमान है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 ईजे जनक ने जो वैदे था विदेह राज राजा थे विधेय के राजा जनक इसी से वैधे भी बना है किसको कहते हैं सीता को कहा जाता है विधेय की पुत्री वैधे उनके पिता जनक महाराजा जनक उनसे संबंधित बात है तो उन्होंने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ का यजन किया उसमें बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी गई बहुत दान दिया गया ब्राह्मणों को श्रेष्ठों को तो तत्रह कुरु पांचाला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 तो तत् जनक वैदेह से विजिज्ञासा बबूआ और राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुआ कुतूहल पैदा हो गया तो इतने सारे इकट्ठे हो गए तो जिज्ञासा हमारे को भी हो जाती है हमारे सामने भी बहुत बड़े बड़े ऋषि आ जाए ब्राह्मण आ जाए योगी आ जाए तो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो उनके भी मन में हुई क्या कौश ऐसा ब्राह्मण नाम इति इन ब्राह्मणों में सबसे योग्य कौन है? वेदों का ज्ञाता श्रेष्ठ ऋषि सबसे बड़ा कौन है इनमें ये उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई तब तो उसको पता करना ढूंढा सह गायों को एक तरफ कर दिया रोक दिया ये एक हजार गाय है और दश दश पाद एक एक कस्या श्रृंग यो आबद्धा बबूबू और एक एक गाय के सींग पर दस दस पाद सोने के आ,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 अभी कम हो गया था लेकिन अभी लगभग लग 25 लग मान के चलिए वो अट्ठाईस 30 तक पहुंच गया था अभी औसत माने पच्चीस हजार का तो चार तोलेगा एक लाख रुपए एक एक लाख रुपए का सोना जैसे उनके सींगों पे लगा रखा हो और ऐसी ऐसी एक हजार गाय एक हजार गाय और एक लाख को एक हजार से गुणा करेंगे तो एक, एक लाख